नमो नमो नमो भगवते नमो भगवते ओ नमोते भक्तिरसात सिंधुपगोस्वामी के के द्वारा द्वारा और उसका अनुवाद जन शलाक चुरुन्मीलुरव श्री चैतन्य मनोभी स्थापितूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददातिवदाक वंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरून वैष्णवांश्री रूप साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यं श्रीराधापादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वता चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कल जहा से छोड़ा था वहां से आगे बढ़ेंगे कल हमने देखा भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रता अमृत सिंह इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं शिला रोपाल तो भक्ति और रसक ये दो विषय के बारे में हमने कल पढ़ा था तो हम जड़ रस और भक्ति रस के बीच में भेद किया था हमने कि जड़ रस समाप्त हो जाता है भोग त्याग का पेंडुलम चलता है उसमें कभी भोग फिर भोग को त्याग करके आते हैं और फिर त्याग से वापस भोग में जाते त्याग को त्याग देते इस तरह से उसका लोलक चलता रहता है क्योंकि जड़ रस है उसमें जड़ रस से प्रेरित होकर के कार्य हो रहा है तो कभी भोग करने में जड़ रस उत्पन्न होता है कभी त्याग करने में जड़ रस उत्पन्न होता है लेकिन क्योंकि वो जड़ रस नित्य नहीं है इसलिए वो समाप्त हो जाता है तो भोग करने से जब जड़ रस समाप्त हो जाता है तो सोचते कि त्याग करने से रस मिलेगा तो त्याग करने में कुछ रस मिलता है और फिर त्याग से रस समाप्त हो जाता है तो वापस भोग में लगते हैं इस तरह से भोग त्याग का पेंडुलम चलता रहता है ये है जड़रस इसमें सबसे जो अः केंद्रित गलत धारणा है वो है कि मैं भगवान से अलग हो करके सुखी हो जाऊंगा ऐसे रस की प्राप्ति करूंगा जो कभी समाप्त नहीं होगा भगवान से अलग होकर के तो अपने आप को संतुष्ट करने की इच्छा है इसमें त्याग में भी और भोग में भी क्योंकि त्याग वही करता है जो सोचता है कोई चीज मेरी है इसका मतलब है कि उसको त्याग से भोग करना है तो त्याग तो केवल नाम का है वो तो वस्तु का त्याग किया लेकिन वो त्याग करने के पीछे भोगदा इसलिए वो भी आ, हमेशा के लिए नहीं रहता है नित्य नहीं है जबकि भक्ति रस उससे विपरीत है भक्ति रस का आधार है वास्तविकता कि कोई भी वस्तु हमारी नहीं है अभी हम स्वयं भी अपने नहीं है हम स्वयं भी भगवान के दास हैं, तो इसलिए हर एक वस्तु को मैं हम कैसे त्याग करेंगे मैं कोई चीज त्याग कर ही नहीं सकता हूं जब मेरी है ही नहीं वो हम कल चर्चा कर रहे थे, हमने तो चुरा ली है भगवान से तो चोरी की वस्तु वापस करना त्याग नहीं कहा जाता है <coughs> तो उस प्रकार से गलत धारणा जब हटती अकिन जब होते हैं तब भक्ति रस शुरू होता है और क्योंकि ये वास्तविकता के ऊपर टीका है क्योंकि वास्तव में भगवान सभी चीजों के स्वामी हैं और सभी वस्तुएं उनकी सेवा में लगनी चाहिए इसलिए ये जो भक्ति रस है वो नित्य है वो तो हमेशा बना रहता है इसलिए इसको बदलते नहीं तो ये भेद है जड़ रस और भक्ति रस के बीच में हम सामान्य रूप से भी देखते हैं जैसे रामायण की कथा है तो आज भी लोग उतने ही चाव से सुनते हैं और एक व्यक्ति ने हजार बार सुन ली होगी फिर भी वो कथा सुनते रहते चाहे तो इको बंद कर सकते थोड़ा मैंने कीर्तन पे ये रखा था कि कीर्तन में लो कट नहीं हो इसलिए हरे कृष्णा इको वाला जीरो कर दें जीरो है तो ठीक है बस ये मैक्सिमम आवाज है इसकी तो हम देखते हैं आज भी लोग हजारों सालों से लोग रामायण अपने जीवन में सुनते आते हैं सुनते आते सुनते आते और फिर भी सुनते रहते हैं और फिर भी उतने ही उनको आ, उसमें रस होता है ये भगवान की लीलाओं का रस है रामायण महाभारत फिल्में हैं तो फिल्में एक बार देखता है व्यक्ति दो बार देखता है तीन बार देखता है उसके बाद छोड़ देता है अखबार तो एक ही दिन में उससे रस उड़ जाता है तो ये भेद है आप व्यावहारिक रूप से भी ये भेद देख सकते हैं। जड़ रस और भगवान से संबंधित जो वस्तु है उसमें जो रस है आध्यात्मिक रस में बहुत बड़ा भेद है हम सबको भी अनुभव है अभी भी हम लोग रामायण के अभी गुरुकुल है तो गुरुकुल में रामायण की कथा तीन बार हो चुकी है समझिए फिर भी उतने ही और बढ़ते हुए उत्साह से लोग उसको सुनते हैं तो आगे बढ़ते शिल प्रभुपात क्या बोलते हैं उस विषय में? किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता यह निरंतर चलता रहता है इसीलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन में या परोपकार मानवतावाद राष्ट्रवाद समाजवाद साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा हम वर्तमान जीवन से अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार की का शरीर प्राप्त होता है इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं भगवदगीता में इस दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है और श्रीमद भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रण द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है सामान्य अर्थ में दैव भाग्य कहलाता है यह दैव निरीक्षण हमें चौरासी लाख योनियों में से चुन कर कोई एक शरीर प्रदान करता है यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता अपितु हमारे दैव या भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भवन अमृत में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है ही कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा कृष्ण भवनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है जिससे वह स्वतः कृष्ण भवनामृत में प्रगति कर सके अतः वह कृष्ण भवन में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी है भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है तो जड़ रस समाप्त नहीं होता है अपितु सॉरी आध्यात्मिक रस भक्ति रस समाप्त नहीं होता है अपितु इसका थोड़ा सा भी अनुशीलन करने पर यह हमेशा साथ में रहता है और हमको सबसे बड़ा भय जो मनुष्य जीवन के बाद पशु योनि में पतित होने का भय है उससे बचा लेता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम इसको अक्सर नकार देते हैं लेकिन हम जो भक्ति की क्रियाएं करने में प्रयास कर रहे हैं तो भगवान कहते स्वल्पम धर्म धर्मस्य त्रायते महतो भया यदि कपट रहित बुद्धि से इसका प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा भी प्रयास इस दिशा में मनुष्य जीवन में दूसरा जीवन सुधार देता है महान भय से बता लेता है महान भय है मनुष्य जीवन में कि आने वाला जो जीवन है उसमें मृत्यु होगी और उसमें पशु जीवन मिलेगा नरक जाना पड़ेगा ये चीज तो कम से कम बता लेता है और यह हमेशा रहता है नेहाभिक्रम विद्यते इस क्रिया में कभी नाश नहीं होता है हमेशा रहता है जबकि बाकी सब कर्म है उसका फल भुगत लेने पर वो समाप्त हो जाता है वो हमेशा नहीं रहता इसलिए जो भौतिक क्रिया है उसका फल नाशवान होता है जबकि भक्ति क्रिया जो भी हम करते हैं उसका फल जरा भी नाशवान नहीं है हमेशा साथ में रहता है और धीरे धीरे हमारे भक्ति का बैंक बैलेंस बढ़ाता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको नकारना नहीं चाहिए जो एक बिजनेसमैन है भक्ति का बिजनेसमैन जो व्यापार करता है अपना श्रेय देख करके तो उसको गिनती करनी चाहिए कि मैं जो भी भौतिक कार्य कर रहा हूं उससे लाभ कितना है और कितने समय तक रहेगा और जो मैं भक्ति कार्य कर रहा हूं उससे लाभ कितना है और कितने समय तक रहेगा ये गिनती करनी चाहिए कई बार क्या होता है देखिए भौतिक जगत में तो दुख आते रहते हैं सुख भी आता रहता है भौतिक क्रियाएं चलती रहती है और उसका सुख और दुख आता रहता है वो तो हम रोकने पर भी रोक नहीं सकते हैं कभी कभी होता है रोकने का प्रयास करके तो रुक जाता है लेकिन कहीं और से बाहर निकल जाए वो तो वो आता है और जाता है और भक्ति करने पर भक्ति की क्रियाएं करने पर कई बार ऐसा लगता है कि भौतिक दुख इसके कारण आ गया कई बार क्या होता है भक्ति की क्रियाएं करने पर भौतिक क्रियाओं को हम त्यागते भी है कुछ हद तक या उसमें बांध छोड़ करते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं उसको थोड़ा डील देते हैं चलो चलेगा भी भौतिक क्रिया में लेकिन भक्ति कर उसमें डील देते हैं तो उससे कई बार ऐसा भी होता है कि भौतिक रूप से थोड़ा कष्ट होता है लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसमें लाभ होता है इसलिए हम वो क्रिया में लगते हैं लेकिन ऐसा निश्चय करने पर कई बार क्या होता है कि नुकसान हो जाता है तो नुकसान होने पर हम सोचते हैं कि ये जीवन बर्बाद हो गया भक्ति में आए तो जीवन में समस्या हो गई तो इसलिए अभी तो हमको अपना जीवन सुधारना होगा भक्ति को रखो साइड में तो ऐसे निर्णय पाया जाते हैं कई बार या तो जो भक्ति की क्रियाएं हमने की है उसका जो फल प्राप्त हुआ है उसका मूल्य हम नहीं जानते हैं उसके कारण उससे कृतज्ञ भी नहीं होते हैं उल्टा ये सोचते भक्ति करने पर कुछ नुकसान हो गया <coughs> तो जो वास्तविक बिजनेसमैन है जो अपना भला देख रहा है यदि अपना भला भी देख रहा है तो उसको ये बिजनेस करना चाहिए ये सोचना चाहिए ये जो लाभ प्राप्त हुआ मान लो छह महीने की मैंने पूर्णकालीन भक्ति का कार्य किया और उससे जो लाभ प्राप्त हो गया वो तो जन्म जन्मांतर रहने वाला है बड़ा जो भय है पशु योनि में पतित होने का उससे भी बचाने वाला है और बाकी मैं पूरा जीवन यदि भौतिक कार्य में लगा रहता हूं तो उससे क्या मिलने वाला है और आजकल तो खासकर पुराने जमाने की बात फिर भी थी के चलो वैदिक समाज था वर्णाश्रम था तो लोग भौतिक कार्य धर्म के कार्य में लगते थे भौतिक धर्म के कार्य में लगते थे तो चलो स्वर्ग भी मिल जाएगा तो और इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी लेकिन आज तो निश्चित रूप से नरक में ही पतन होता है भौतिक कार्य में लग करके क्योंकि आज के भौतिक कार्य पूरे रूप से पाप पूर्ण है इसलिए वो तो निश्चित रूप से पतन होता है उसमें पतन मतलब पूरा नर्क में ही पतन हो जाता है आध्यात्मिक वादियों के लिए तो स्वर्ग जाना पसंद है तो वो बिजनेसमैन ऐसे बिजनेस में सोचता है जैसे मान लो मैं तो गृहस्थ नहीं हूं अभी लेकिन मान लो कि गृहस्थ होता मेरी संतान होती तो क्या सोचना चाहिए था मुझे मान लो संतान को गुरुकुल में डाला या तो भक्तों के संग में रखा तो लाभ क्या है बचपन से ही उसको भक्तों का संग, एक तो भक्तों का साक्षात संग, फूल रूप से संग प्राप्त हो रहा है बचपन से हरे कृष्णा सुन रहे हैं कम से कम सुन रहे हैं चलो बोल नहीं रहे तो भी और हरे कृष्णा बोलते भी हैं। देखते हैं यहाँ पे एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े होते हैं तो हरे कृष्ण बोल के ही बड़े होते हैं भजन सीख रहे हैं भजन गा रहे हैं प्रभुपात की पुस्तकों में जो तत्व ज्ञान है जो भक्ति का तत्व ज्ञान है जो संबंध ज्ञान है हमारा भगवान से क्या संबंध है उसको वे सीख जाते हैं, उसके लिए उनको बहुत पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है स्वाभाविक रूप से उनको पहला जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है इस जगत को कैसे देखना है वो है कि भगवान का अस्तित्व है सब कुछ भगवान से आता है ये पेड़ पौधे जीव जंतु कीटाणु बिच्छू हो सांप हो चाहे कुछ भी हो सब कुछ भगवान बना रहे हैं ये दर्शन प्राप्त होता है तो उनका जो देखने की दृष्टि है पूरे जगत को वो इस प्रकार की दृष्टि बनती है और अनायास कथा सुनने को मिलती है सेवा करने को मिलती है इस तरह से न जाने कितना बैंक बैलेंस बन जाता है मान लो कोई दो साल भी आया ऐसा समझे कि दो साल से कोई बच्चा इधर रह रहा है तो उसका कितना बैंक बैलेंस बन गया होगा दो साल मतलब 700 कितने दिन 730 दिन सही 730 दिन रोज के उठने से लेकर सोने तक ये सब चीजें उसको प्राप्त होती है और और बहुत सारी चीजें भूल गए रोज प्रसाद ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं चॉकलेट पिपरमेंट और आगे जाकर के तंबाकू इन चीजों को देखे भी नहीं है और जहां जहां देखे वहां पे बताए ये तो हम नहीं कर सकते ये तो खराब है ये ज्ञान भी उनको प्राप्त है तो ये सब वस्तु से जो लाभ हुआ ये मनुष्य शरीर में ही आत्माई थी हमारे घर में भगवान नहीं भेजी थी माता पिता की तरह मेरा कर्तव्य था पिता की तरह कि तो उसको ये मनुष्य जीवन उसका सफल बनाने की तरफ लेके जाना ठीक है तो मनुष्य जीवन को सफल बनाना मतलब भगवत ज्ञान में और भगवत कार्य में भक्ति में आगे बढ़ाना तो ये इतना बैंक तो बैलेंस जो उसने प्राप्त कर लिया वो तो न जाने कितने कराशिला में घूमने के बाद भी प्राप्त नहीं किया होगा कितनी बार मनुष्य जन्म लिया होगा कितनी बार भौतिक कार्य किए होंगे धर्म के कार्य किए होंगे अधर्म के कार्य किए होंगे लेकिन इन सब में ये जो भक्ति रस है भक्ति ज्ञान है भक्ति क्रिया है वो नहीं की होगी इतना तो कब मिलता ये सब हम शिल प्रभुपाद को कृतज्ञ है इसके लिए कि वो लेकर के आए जिससे एकदम सरलता से बिना कुछ बहुत प्रयास किए ये सब चीजें प्राप्त हो जाती है और इसका परिणाम क्या है कम से कम प्रगति होगी जीवन में इस मनुष्य जीवन के बाद कम से कम मनुष्य जीवन प्राप्त होगा <laughs> तो इतना हमको प्राप्त हो रहा है शिला प्रभुपाद की व्यवस्था से अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और दूसरा डायलॉग में नहीं बोलूंगा उसके पीछे वाला पाकर खोने वाले को क्या बोलते हैं लेकिन हम उसी की बात कर रहे हैं व्यापारी आध्यात्मिक व्यापारी तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ खोना भी पड़ेगा तो भौतिक सुख सुविधा शायद हमको खोनी पड़ेगी थोड़ी तो ठीक है उसको खो रहे हैं तो उसके बाद फिर हमको लगता है कि ये सुख सुविधा तो चाहिए थी तो चले गए या तो मान लो मैंने गुरुकुल में रखा था अपने बच्चे को तो उसको निकाल लिया उधर से तो मेरा गिनती क्या होनी चाहिए पहले निकालने से पहले क्या गिनती होनी चाहिए निकालने से पहले ये गिनती होनी चाहिए कितना प्राप्त हुआ है अब इधर से क्यूँ निकाल करके उधर कर चलो ठीक है जो नुकसान हो रहा है लेकिन भौतिक नुकसान कुछ होगा लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो फायदा ही हो रहा है तो मान लो कि ये जीव बहुत नहीं रहा इस जगत में तो भी ये जीव की तो गति हो ही गई अच्छी गति जो कि शायद मैं अपने साथ रखता हमेशा पूरा जीवन भी तो भी इसकी वो गति नहीं होने वाली थी वो गति इसकी अभी से हो तो इसलिए कर्तव्य तो समाप्त हो गया ऐसा सोचना चाहिए था निकालने से पहले तो नहीं निकालना चाहिए था मान लो निकाल भी लिया ऐसी बुद्धि नहीं चली मती नहीं चली तो भी कम से कम ये तो सोचना चाहिए ये जो बिजनेस है उसमें घाटे का सौदा नहीं हुआ जरा भी घाटा नहीं हुआ क्यों घाटा नहीं हुआ क्योंकि जो प्राप्त हुआ वो नित्य है जो प्राप्त हो गए इतने संस्कार प्राप्त हो गए जो भी है अभी आगे जा करके वो उल्टा सीधा भी कार्य हो जाए मान लो तो अभी ये जो इसका प्राप्त हुआ है वो उसके आने वाले जन्मों में चलने वाला है ये बैलेंस हमेशा रहने वाला है कभी भी वापस भक्ति में आएगा भी मान लो भक्ति से बाहर भी निकल गया ऐसा हुआ तो भी कभी भी भक्ति में आएगा भी तो यही से शुरू करेगा इस तरह से माता पिता का जो कर्तव्य है उसमें हमने एक योगदान दिया तो इस तरह से वो भक्ति प्राप्त करने के लिए वो कृतज्ञ होना चाहिए उसके विषय में जब तक हम ये कृतज्ञता विकसित नहीं करते हैं भक्ति के प्रति भक्ति क्रिया के प्रति और भक्ति देने वाले शिल प्रभुपात के प्रति इस प्रकार से तब तक हम भक्ति में स्थिर होना कठिन है क्योंकि हम उसका मूल्य नहीं जानते जब मूल्य जानते हैं तब हम कृतज्ञ होते हैं लेकिन मूल्य नहीं जान करके हम कृतज्ञ नहीं होते तो भक्ति में स्थिर होना कठिन होता है क्योंकि प्रेरक बल कुछ और हो जाता है भौतिक सुख शांति मिलेगी ये प्रेरक बल होता तो उससे यदि भक्ति कर रहे हैं तो जब भौतिक सुख शांति नहीं मिलती है तो भक्ति छोड़ देते हैं तो अप्रतिहता नहीं रहती है कोई बहुत ही कष्ट में आया है तो कष्ट दूर करने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में कष्ट दूर हो गए एक बार आए तो इसलिए भक्ति अच्छे से पकड़ ली लेकिन उसके बाद भी उसने वो विचार बनाए रखा कि भक्ति मतलब कष्ट नहीं आएंगे तो कष्ट जब आते हैं तो भक्ति छोड़ देते हैं बिना कष्ट ही भक्ति करते हैं तो वो अप्रतिहता नहीं हुई वो भी बंद हो गई क्योंकि ये लोग भक्ति का जो वास्तविक फल है उसका मूल्य नहीं जानते हैं। भक्ति का जो वास्तविक फल है वो नित्य है इसके उसका मूल्य तुलना हो ही नहीं सकती है उसकी किसी भी भौतिक वस्तु से ना तो धार्मिक ना तो अधार्मिक किसी भी भौतिक भोग से इसकी तुलना नहीं हो सकती है भक्ति की हरी नाम के विषय में आता है कि जो एक हरी नाम को लाखों अश्वमेध यज्ञ के साथ तुलना करता है एक हरी नाम की एक हरी नाम तो लाखों एक हरी नाम का फल तो लाखों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है ऐसी यदि कोई तुलना करता है तो वो रवरव नर्क में गिरता है वो नरक में गिरता है क्यों क्योंकि ऐसे तुलना हो ही नहीं सकती एक नित्य है और एक अनित्य है ये तो अपमान कर दिया हरि नाम का हरि नाम को यज्ञ यज्ञ के लाखो के लाखों तुल्य बता दिया जबकि वो है ही नहीं वो तो उससे अनंत गुना बड़ा है क्योंकि वो आध्यात्मिक है और अश्वमेध यज्ञ तो भौतिक है तो इस तरह से भक्ति की गिनती जो होती है वो ये ध्यान में रख करके करनी चाहिए इसमें थोड़ा सा भी कर लेने पर इसका फल नित्य है इसलिए भक्ति रस भी नित्य है जो अलग अलग योनियो में हम घूमते हमारे भाग्य के अनुसार नहीं तो घूमते रहते हैं चौरासी लाख योनि थे कर भ्रमण अनंत जीवगण इस ब्रह्मांड में है और चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं लेकिन भक्ति करने पर अगला जीवन मनुष्य का प्राप्त होता है और वो भी भगवान बताते हैं भगवत गीता में नाम योग भी योगे यदि थोड़ी सी भक्ति की है बहुत थोड़ी सुअलपम बहुत थोड़ी की है तो श्रीमंत परिवार में बहुत पैसा है जिसका ऐसे परिवार में या तो ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलता है जिससे वो बचपन से अपनी चीजें कंटिन्यू कर सके जो छोड़ा है उसको वहां से कंटिन्यू कर सके और यदि थोड़ी और ज्यादा भक्ति की है तो उसको जन्म मिलता है भक्त के घर में अथवा योगी नामेव कुलीमता एक दुर्लभतर लो लोके जन्म यदि जन्म यदि ईदृशम के घर में भक्तों के कुल में जन्म मिलता है ताकि वो बचपन से ही भक्ति कर सके तो इस प्रकार से यहाँ पे कई परिवार रह रहे जिनके घर में बच्चों ने जन्म लिया है तो ये समझना चाहिए ये हमारा बच्चा नहीं है ये भगवान ने एक आत्मा भेजी है हमारा घर इकोन मंदिर है और पति वो टेंपल प्रेसिडेंट है और पत्नी है वो कमांडर है टेंपल कमांडर और जो बच्चे आ रहे हैं वो सब ब्रह्मचारी है और उनको प्रचार करना है बच्चे बच्चा ब्रह्मचारी हैं या तो वो सब ब्रह्मचारी भी है और बाहर के भी है क्योंकि हर प्रकार की आत्मा भेजें करो प्रचार कभी भक्त आत्मा भेज देंगे साथ साथ अभक्त आत्मा भी भेज इसको करो प्रचार। चलो जब हम प्रचार करने जाते रहते हैं सब प्रकार के लोग मिलते हैं तो ये प्रचार करने का प्रचारक है टेम्पल प्रेसिडेंट है जो स्त्री है वो प्रचारक भी है और टेम्पल कमांडर भी है प्रोग्राम करो रोज घर में इस प्रकार से घर को मंदिर की तरह देखो तो ऐसे आत्माओं को भगवान भेजते हैं हमारे यहाँ पे उसके लिए हम प्रयास करते हैं वैसे तो देखना चाहिए तो अभी यहाँ पे प्रभुपद बता रहे हैं कि ये भक्ति रस भक्ति रस के बारे में हमने चर्चा की तो वो रस क्या है मरता नहीं है समाप्त नहीं होता है इसलिए उसको अमृत कहते हैं जो मरता नहीं है उसको अमृत कहते हैं तो इसलिए भक्ति रस अमृत भक्ति रस अमृत ये भक्ति भक्तिरसा अमृत शब्द का अर्थ हुआ भक्ति रस अमृत सिंधु से और जो जड़ रस है वो मृत है इसलिए जड़ रस अमृत जड़ रस मृत है समाप्त होता है भक्ति रस अमृत है वो समाप्त नहीं होता है कभी और ये रस का सागर है सिंधु इस विषय में भी प्रभु बताएंगे भक्ति रस में नित्यता को भक्ति रसाम सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से, से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है एक तो है दिव्य जीवन प्राप्त होगा नित्य जीवन हम एक बीमारी से हिल जाते हैं लेकिन बीमारी आती है क्योंकि भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर ही नहीं रहेगा आध्यात्मिक हमारा स्वरूप आ जाएगा तो बीमारी भी नहीं आएगी इसलिए ये हमेशा के लिए उसका समाधान है तो ऐसा नित्य जीवन प्राप्त होता है और इसमें मुक्ति की भी जो भावना है वो समाप्त हो जाती है भक्तिरस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करता है सामान्यतया नवोदित भक्त कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं किन्तु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते जो भक्ति की विधि भक्ति रसाम सिंधु में संस्तुत की गई है वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है जहां भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रिया निष्कलुष हो जाती है और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है दीरे दीरे जाता है है, और धीरे-धीरे जब कोई ऊपर उठ तो भक्ति, भक्ति के परिणत हो जाती है जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है, बताया जाएगा रस बारह प्रकार के होते हैं इनमें से पांच प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पे बात है, है तो भक्ति रस आप बताएं अमृत है तो अमृत भक्ति रस कैसे प्राप्त किया जा सकता है तो ये अमृत भक्ति रस भक्ति रसात सिंधु में बताई गई पद्धति को पालन करने से क्रमशः ये भक्ति रस अमृत प्राप्त होगा अभी हम भक्ति में लगते है लेकिन इसका जो रस है हम पूरी तरह से हमेशा आस्वादन नहीं कर पाते क्योंकि हमेशा भक्ति में लगते नहीं है तो भक्ति रसाम सिंधु में विधि भक्ति भी बताई है शुरुआत में तो वो पालन करके धीरे धीरे धीरे धीरे जब हमारी इंद्रिया शुद्ध हो जाती है तो ये शुद्ध इंद्रियों से वास्तविक भक्ति होती है भगवान की जिसको प्रेम भक्ति कहते हैं वो प्रेम भक्ति में भक्ति रस जो प्राप्त होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है अपितु बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है अनंत रूप से बढ़ता जाता है इस विषय में यहां पे बता रहे हैं कि निष्कलुष इंद्रिया जिसमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति जरा भी आकर्षण नहीं है ऐसी इंद्रियों से भगवान की सेवा होती है यहाँ पे एक शब्द उपयोग हुआ एक क्रमशः ऊपर उठाने वाली होती है तो क्रमशः शब्द महत्वपूर्ण है मोहन बुद्धि नहीं चलती है क्रमशः शब्द महत्वपूर्ण है धीरे धीरे क्रमिक रूप से ऐसा नहीं कि क्रमशः मतलब क्या कि आप क्रम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसको क्रमशः कहते हैं यहां से आपको भरूच या बड़ोड़ा जाना है तो क्रमशः जाते गरुड़ेश्वर आएगा देवलिया आएगा तिलकवाड़ आएगा डोई आएगा चौकड़ी आएगी बरोड़ा आएगा ये क्रम में जाते हैं अभी ये क्रम में आप तेज गति से भी जा सकते हैं 200 किलोमीटर की स्पीड में या 10 किलोमीटर की स्पीड में भी जा सकते हैं लेकिन होगा क्रमशः इसको बोलते क्रमशः ग्रेजुअल तो ये क्रमशः प्रगति होती है तो शास्त्रों में हम बार बार पढ़ते हैं भागवतम में भी और आचार्यों के द्वारा भी कि भक्ति करके जैसे ही कोई भक्ति करता है तुरंत तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है तुरंत वो शुद्ध हो जाता है तुरंत वर्णाश्रम से परे हो जाता है तुरंत बहुत आता है न समितान ब्रह्म भूया कल्पते माम च यो विचारे न भक्ति योगे न सेवते तो तुरंत शब्द आता है वहां पे। तो हम सोचते कि हमने 16 माला शुरू कर दी तो अभी हम तुरंत तीनों गुणों से परे हो गए तो तुरंत शब्द क्यों आता है यहां पे लिखा है क्रमशः क्रम में जाता है अभी उसकी गति की कुछ भी हो सकती है तो अभी हम यदि गिनती करें ग्राफ बनाए तो पता चल जाएगा कि तुरंत क्यों आता है मान लो हमारा जीवन 100 साल का है हम बचपन से ही भक्ति शुरू कर दिए और 100 साल में हम मुक्त हो गए मान लो भगवत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया मान लो 100 साल में या मान लो कि तीन ऐसे जीवन निकाले 300 साल गिन लो अभी हमारे इस जीवन के पहले वाले एक साइकिल कम से कम गिन लो जराशिला क्यों नहीं ठीक है उसमें एक जीवन तो ब्रह्मा का था मतलब कितने साल हुए वो गिन लो मतलब वो ग्राफ में नीचे रखो नंबर ऑफ इयर्स कितने साल जा रहे हैं हमारे जीवन में और ऊपर हमारा भौतिक बंधन इतना है हंड्रेड परसेंट और ऐसे नीचे आ रहा है अभी तो नीचे कैसे आया वो ग्राफ यदि बनाएंगे तो इतने करोड़ों करोड़ों साल से हम तो सौ प्रतिशत भौतिक शक्ति बनाए रखे करोड़ों करोड़ों करोड़ों सालों से करोड़ तो जन्म है करोड़ तो जन्म है साल तो कितने होंगे पता नहीं तो उसमें से एक जन्म ब्रह्मा का है ब्रह्मा के साल तो मतलब गिन ही नहीं सकते हैं हम तो ऐसे चला आ रहा है चला रहा है चला रहा है और यहाँ पे हमने भक्ति को स्वीकार किया शुरू किया और तीन साल लगे 300 के 3000 कर दो चलो ठीक है तीस जन्म ले लिए तो तीन के सामने एक कितना है सीधा ऐसे नीचे आ गया सीधा नीचे तो अभी जो ये सब देख रहा है कि ये जीव कब से इस जगत में है वो जब देखेगा तो क्या बोलेगा तो तुरंत मुक्त हो गया लेकिन वो तुरंत क्रमिक रूप से है आदो श्रद्धा तथो साधु संग अथा भजनक क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भावक प्रेम लेकिन क्योंकि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि के केवल तीस जन्मों में ही इसको कर दिया एक्चुअली भक्ति तो इतनी शक्तिशाली यदि जोर से करे कोई तो एक मिनट में भी हो सकता है मुफ्त लेकिन मान लो कि तीस जन्म भी ले लिए तो भी उसको तुरंत ही कहा जाएगा क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो बहुत बहुत ही कम समय है वो तो इसलिए क्रमशः होती है तुरंत समझ करके हमको ये नहीं समझना है तुरंत हो गया तो बस अभी हम क्रम में नहीं जाएंगे अभी 16 माला जब करना शुरू किया और हम हो गए कृष्ण प्रेमी तो वो सहजया बन जाते है वो वास्तविकता तो नहीं है सहजया क्या करते क्रम में नहीं जाते हैं आदो श्रद्धा त तो प्रेम आदो श्रद्धा और फिर प्रेम श्रद्धा से सीधा प्रेम <laughs> साधु संग नहीं आता भजन क्रिया तो आती ही नहीं है अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्त तो बोल अनर्थ को तो निवृत्त करने की जरूरत ही नहीं है अनर्थ से सब अपने आप अनर्थ परिवर्तित हो जाते हैं कृष्ण प्रेम में तो ये फिलोसफी होती है ऐसा नहीं है ये समझना जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है तो हुए हैं। मैं एक अलग विषय शुरू हो रहा है के अंत तक, तो उसको हम कल पूरा ले लेंगे आज मैं थोड़ा सा चैतन्य चरितमृत से एक अध्याय का थोड़ा भाग सैंपल के रूप में लेना चाहता हूं किस प्रकार की चैतन्य चरितमृत कथा हम यहाँ पे करने का सोच सकते हैं यदि भक्त लोग को स्वीकार है और वो लोग उत्सुक है तो शाम को कर सकते हैं शाम को मतलब संध्या आरती से पहले क्योंकि दोपहर में सब लोग जनरली सोना पसंद करते हैं अभी बीमारी भी चल रही तो थके हुए हो तो सोना भी होता है तो साढ़े चार बजे के आसपास कर सकते हैं तो केवल मैं अभी थोड़ा लूंगा फिर लोग भक्त लोग यदि उत्साही है तो उसको भी कर सकते हैं अभी केवल सैंपल के लिए जामनगर में जब कथा की तो मैंने बताया था कि मैं चैतन्य और आपको उसमें से कुछ काट काट करके करके फल का जैसे होता है चखाते हैं काट करके चखा चखाने के लिए इसमें से पढ़ रहा हूं बाकी मेरा एक तो सफलता तभी होगी जब आप लोग इस फल को खरीद लेंगे यहाँ पे भी कोई फल खरीदना चाहे तो उपलब्ध है पड़े कम से कम चैतन्य चित्र आदि लीला का तेरवा अध्याय है चैतन्य महाप्रभु कावि भाव जय जय श्री चैतन्य जय गौर जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र जय चैत चंद्र जय जय नित्यानंद ये तो आसान है सबकी जय जयकार चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र की अद्वैत आचार्य की नित्यानंद प्रभु की जय जय ग्रीनिवास जय, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास गदाधर पंडित की जय हो श्रीनिवास की जय हो मुकुंद की जय हो वासुदेव की जय हो हरिदास की जय हो हरिदास ठाकुर की जय हो जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त ऐसा चंद्रदय तमो कैल लुप्त मुरारी दामोदर स्वरूप दामोदर की जय हो मुरारी गुप्त की जय हो ये सब सबने चंद्रोदयी ये सब के ये सब चंद्रों के उदय से तमो को तम गुण को अंधकार को लुप्त कर दिया है, है। जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्रगण स्वर प्रेम ज्योतना चल त्रिभुवन सभी चैतन्य चंद्र के सभी भक्त जो चंद्र है उन सबको उन सबकी जय हो उन सबके कृष्ण प्रेम से कृष्ण प्रेम की ज्योत्सना मतलब कृष्ण प्रेम के प्रकाश से पूरा त्रिभुवन उज्जवल हो गया है यही तो कही लो ग्रंथ आरंभे मुख्य बंध ये को चैतन्य लीला क्रमे अनुबंध तो अभी तक मैंने ग्रंथ के आरंभ में मुख्य अनुबंध कहा था अभी मैं चैतन्य लीला कहना शुरू करूंगा क्रम रूप से प्रथम तो सूत्र रूपे को रिगण पाछे तहतारी को विवरण तो पहले तो मैं सूत्र रूप में उसको क्रम बता दूंगा कि लीला में कैसे ये पूरे चैतन्य चरित बताने वाला हूँ और उसके बाद एक एक लीलाओं का एक एक भाग का विस्तार करूंगा श्री कृष्ण चैतन्य नव दीपे अवतरी आठ चालीस वत्सर प्रकट विहरी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतार करके अड़तालीस अट्ठ चालीस वर्ष प्रकट रूप में विहार किए हैं अ रूप में तो हमेशा होते हैं क्या है वो चैतन्यहो भाग्यवान अद्याप यह भाग्यवानी पाए प्रकट रूप से 48 साल 1477 शके सात शाखे जन्य रण चौदह शत, शत पंचमे है धान तो चौदह शक शक साल में शक वर्ष में जन्म हुआ चेतन महाप्रभु आविर्भाव किए उनका आविर्भाव हुआ और 1455 सो मतलब शाक साल की बात हो रही है, तो वे यहां से हुए। चौबीस वत्सर प्रभु कैलो गृहवास गृहवास निरंतर कई लोग कृष्ण कीर्तन विलास तो इसमें से 24 साल चौबीस वत्सर प्रभु कई लोग गृहवास गृहवास घर में वास्किया और वहां पे क्या क्या निरंतर कीर्तन विलास वहां पे निरंतर कृष्ण कीर्तन के कार्य उसका विलास किया चौबीस वत्सर शेषे कोरिया आर चौबीस वत्सर कई लोग नीला आर चौबीस वत्सर कैलो नीला चले वास चौबीसवे साल में चौबीस साल का चौबीसवा साल समाप्त होने पर आ, सन्यास ले करके बाकी के जो चौबीस साल है वो नीलाचल में वास किया चैतन्य महाप्र नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी यहाँ पे नीलाचल शब्द ही उपयोग होता है चैतन्य चिताविध में तो कथा में भी हम नीलाचल शब्द ही ले नीलाचल है वास तार मध्य छिवसर कभु दक्षिण कभु गौर कभू वृंदावन तो उसमें वो चौबीस साल में तार छ वत्सर छह साल गमन आगमन आते जाते रहते थे क्या कभी दक्षिण भारत में गए तो कभी गोड़ देश में जाते थे गोड़ देश मतलब मायापुर इत्यादि जो बंगाल है उसको गोड देश कहते हैं और कभी वृंदावन और कभी कभी वृंदावन जाते थे आते जाते रहते थे पूरी में पहले छह साल मतलब पच्चीसवा साल से लेकर के तीसवें साल तक अष्टादश रोहिला नीला चले कृष्ण प्रेम नामाम भाषा लो सक और 18 साल वे हमेशा लीलाचल में ही रहे और कृष्णा प्रेम के नाम के अमृत में सबको डुबा दिया हरि हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन में सबको डुबा दिया गार्य प्रभु लीला आदि लीलाख्यान मध्यंत्य लीला शेष लीला, लीला दुई नाम तो गृहस्थ में जो चैतन्य महाप्रभु प्रभु जो लीला करते हैं तो उनका आदि लीला करके नाम है आदि लीला उसको कहते हैं और बाकी जो लीला की सन्यास के बाद उसको शेष लीला कहते हैं और ये शेष लीला के दो भाग है मध्य लीला और अंत्यलीला ये शेष लीला के दो भाग है मध्य लीला और अंत तो लीला तो आदि लीला मध्य लीला अंत्यलीला होता है चैतन्य चरित अमृत में तो आदिलीला में चैतन्य महाप्रुख जब तक घर में रहे तब तक का बताया है और शेष लीला के दो भाग किए मध्य लीला और अंत्यलीला आदि लीला मध्य प्रभुर ज्योत को चरित सूत्र रूपे मुरारी गुप्ता लीला तो में चैतन्य महाप्रभु का जो भी क्रियाएं हैं जो भी उनके कार्य हैं जो भी उनकी लीलाएं हैं चरित्र वो मुरारी गुप्ता ने सूत्र रूप में लिखा था सूत्र रूप मुरारी गुप्ता कोरिला ग्रथित प्रभुर जे शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्र करी ग्रंथ लेना ग्रंथे भीतर और प्रभु की जो शेष लीला है मतलब मध्य लीला और अंत्य लीला संला है उनकी वो स्वरूप दामोदर ने सूत्र रूप में ग्रंथ में की थी ये दुई जनेर सूत्र देखी या सुनिया वर्णना वर्णन कर वैष्णव क्रमज करिया ये दो जन के जो सूत्र है स्वरूप दामोदर के और मुरारी गुप्ता के उनको देख करके और सुन करके भगवान के जो एक वैष्णव भक्त है वो इनके जो चैतन्य महाप्रु की जो लीलाएं हैं उनको जान सकते हैं बाल्यपोको जवन चारी भेद अत ही आदि खंडे लीलाचारी भेद तो अभी आदि लीला में जब तक भगवान सन्यास लेते तब तक वो चार भाग में उनका जो काल है उसको चार भाग में विभाजित किया हुआ है बाल्य समय पौगंड समय कैशोर समय और यवन समय तो ये चार भेद से उनके क्योंकि आयु है सन्यास लेने तक तो उसी उसी तरह से आदि खंड में चार भाग कर दिया बाल्य कैशोर बाल्य पौगंड कशोर फालगुन पूर्णिम चैतन्योवतीर्ण कृष्ण नाम में फाल्गुन मास के पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को प्रण उनको मैं सादर प्रमा प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ वंदन करता हूं उनका कि जिस शुभ समय में बहुत शुभ चिन्ह दिख रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हरि नाम के कीर्तन के साथ हरी नाम सब जगह चल रहा था तब चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए बहुत बहुत ही मधुर वस्तु है ये फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभु जन्मोदय शही काले दैव जोगे चंद्र ग्रहण होल्गुन पूर्णिमा में संध्या के काल में चैतन्य महाप्रभु का जन्मोदय जन्म हुआ था चैतन्य चंद्र है तो उनका उदय हुआ था और उस काल में शही काले दैवजोगे भाग्य से देव के योग से यहाँ पे दैव योग को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि भगवान के योग से क्योंकि दैव मतलब वास्तव में भगवान होते हैं, तो भगवान की व्यवस्था से दैव जोगे चंद्र ग्रहण हो उस समय चंद्र ग्रहण था आगे आएगा मैं अभी बताता हूं बहुत ही मधुर वस्तु है यहाँ पे चंद्र ग्रहण क्यों था उस समय चैतन्य महाप्रभु ने जब जन्म लिया यहाँ अवतीर्ण हुए चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुआ तब चंद्रग्रहण क्यों था तो आगे बताते हैं कि राहु जो है राहु तो राहू ने देखा कि अभी चैतन्य चंद्र का उदय होने वाला है और वो चंद्र में कोई दाग नहीं है तो फिर इस दाग वाले चंद्र की कोई जरूरत नहीं है इसलिए चंद्र को ढक दिया ये चैतन्य चरिताभ है बहुत मधुर वस्तु है ये तो अभी सूत्र रूप में बता रहे हैं आदि लीला का बात वो विस्तार में आएगा जन्म इत्यादि सब हरी हरी बोले लोग हर्षित हैया जन्म मिला अन प्रभु नाम जन्म आ तो लोग हरी हरी बोल रहे हैं हर्ष में चंद्र ग्रहण है तब सब लोग खुश हो गए थे अभी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने किसी को पता नहीं था लेकिन अंदर से सब लोग हर्षित हैं और चंद्र ग्रहण होने पर क्या करते हैं कि लोगों को हरि नाम करना होता है ये नियम है धर्म का किसी लोग हरि नाम करते हैं उस समय चैतन्य महाप्रभु आए तो यहाँ पे नाम जन्म या लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने पहले नाम को जन्म दे दिए नाम लेकर क्या है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं लोगों को भक्ति देने के लिए लोगों का निस्तार करने के लिए चैत भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांच हजार साल पहले भगवद गीता में बोल के गए मेरी शरण में आओ मैं तुमको पूरी रक्षा कर लूंगा चिंता मत करो लोग सोचते हैं चिंता नहीं करो बोलते हैं लेकिन पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे रक्षा क्या है तो जाते नहीं थे कोई भी शरण में नहीं जाता था तो वो सब कहकर के आए लेकिन कुछ हुआ नहीं वो थोड़ा इस प्रकार से सोच सकते हैं कोई गिर गया उधर मैं बोलता हूँ इधर आओ मैं तुमको उठाता हूँ वो इतने गिरे हुए कि वो नहीं आने वाले जैसे तो भगवान ने देखा कि ये लोग इतने गिरे हुए मेरी शरण में नहीं आने वाले ऐसे इसलिए मैं उधर जाके उनको बताता दा शर्म में आना है तो इसलिए शुरुआत से ही पतित पावन तो धर्म के बहाने चंद्र ग्रहण के समय या भगवान के आविर्भाव के समय चंद्र ग्रहण करा दिया ऐसा करके चंद्र ग्रहण करा करके अपने आने से पहले सबको हरि नाम करवा रहे बात जन्म बाल्य पौगनकेश्वर जो जु, जुआ जन्म बाल्य पौगंड कई कई शोर जुआ काले हरि नाम लाव, लाव ला लाओ आइला प्रभु नाना छले तो प्रभु जो है चैतने महाप्रभु वो जन्म होने पर बाल्य लीला में पौगंड लीला में कईोर लीला में जो भी कार्य करते थे युवा लीला में वो कुछ ना कुछ इसी प्रकार से करते थे कि लोग हरि नाम लें अलग अलग प्रकार से छल करते थे ताकि लोग हरि नाम लें। उसका कुछ एक दो उदाहरण दे रहे बाल्य भाव छले प्रभु कृष्ण हरि नाम सुनी हरि रोदन तो बाल्य अवस्था में जब थे बहुत छोटे अभी जन्म हुआ है थोड़ा सा समय हुआ है तो प्रभु क्या करते थे रोते थे रोते थे रोते थे बहुत रोते थे चुप नहीं होते थे लेकिन उनका एक नियम था यदि कोई कृष्ण नाम लेगा हरी नाम लेगा कुछ भी करके चुप हो जाते थे तो अभी हम देखते हैं ना बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं और रोते हैं तो हर एक का कुछ एक विशेष होता है कि वो आप करोगे तो चुप हो जाएगा तो लोग वही करेंगे उसको चुप कराने के लिए करेंगे नहीं उसको चुप हो जाए चुप हो जाए तुमको ये दे देता दे वो तो जिससे बच्चा चुप हो जाता है वो चीज करते हैं जैसी आवाज से चुप होता है ऐसी आवाज करते हैं तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रु हरी नाम से चुप हो जाते थे तो इसलिए हरी नाम कराना है मुझे आपको तो मैं रोऊंगा रोंगा रोंगा रोंगा और जब हरि नाम करोगे तभी चुप होऊंगा ऐसा ठंड के बैठते थे तो ये छल से सभी स्त्रियों को और दूसरों को हरिनाम कराते थे अतए वो हरि हरि बोले नारीगण देखी थे आयसे जेवा सर्व सर्व बंधुजन तो इसलिए नारीगण जो है वो हरि हरि बोलते थे जब वो वो लोग जब आते थे चैतन्य महाप्रु को देखने के लिए छोटे बच्चे को देखने के लिए आते रहते हैं नया जन्म हुआ है तो गौरहरी बोली तारे हाश नारी अतव तार नाम गौरहरी गौरहरी बोल करके सभी नारियां जो हैं जो आती थी उनको देखने वो हंसती थी इसलिए उनका नाम गौरहरी हो गया बाल्य वयस जाहत बाल्य वयस जावत हाथे बाल्य वयस जावत हाथे खड़ी डिलो जावत कही लो तो बाल्या अवस्था कब तक है जब तक उनके हाथ में खड़ी मतलब चौक वस्तु जिससे लिखते हैं वो जब तक दिया तब तक बाल्या लीला नाम है उसके बाद से जब तक विवाह नहीं किया तब तक पौगंड लीला नाम है उनकी लीलाओं का चेतन महाप्रु की लीलाओं का विवाह कोई लो नवीन जौवन सर्वत्र लाई प्रभु नाम प्रभु नाम संकीर्तन तो जब विवाह करने के बाद उनकी जो लीला है उनका नाम यौवन लीला है और सभी जगह के भगवान सभी अवस्था में ना नाम संकीर्तन सबको दिलवा दिलवा रहे पौगंड वे पड़ेन पड़ान शिष्य गणे सर्वत्र कौरे कृष्ण नामेर व्याख्याने तो पोगण्ड वयस में चैतन्य महाप्रभु खुद बहुत ही गंभीरता से पढ़ते थे बहुत बुद्धिमान थे और अपने शिष्यों को भी पढ़ाते थे तो वो व्याकरण इत्यादि पढ़ाते थे आगे विस्तार में वर्णन आएगा तो उसमें वो कृष्ण नाम के माध्यम से पढ़ाते थे व्याकरण भी जीव गोस्वामी ने हरिनाम नाम व्याकरण उससे दिया है तो हरेक जगह पे वो कृष्ण नाम समझाते थे शूत्रवृत्ति पंजीटिका कृष्ण्य शिष्य प्रतीत होय प्रभाव आश्चर्य ये इसमें पंजीटी की बात आई है तो ये बता रहे कैसे चेतन्य ते माप्रू ये पढ़ाते थे पंजीटी का व्याकरण के ऊपर जिससे आगे जीव गोस्वामी अमृत मृत व्यान तो वो ये पढ़ाने में कृष्ण के नाम से पढ़ाते थे जारे देखे तारे को है कोहो कृष्ण नाम कृष्ण नाम है भाषाई नवद्वीप ग्राम तो जहां भी जिसको भी देखते थे बोलते थे कोहो कृष्ण नाम करो और कृष्ण नाम से पूरे नवद्वीप ग्राम को भाषाई मतलब डुबा दिया किशोर अभय से आरम भिलो संकीर्त आरम्भ कीतन रात्र दिने प्रेम नृत्य संगे भक्तगण तो कई जब उनका समय आया तब वे संकीर्तन आंदोलन संकीर्तन शुरू किए गांवों गांवों में जाकर के और रात और दिन प्रेम में नृत्य करते थे सब भक्त भक्तगण को साथ में लेकर के नगर नगरे भ्रम कीर्तन करिया भाषा लो त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया नगर नगर में जा करके संकीर्तन करते हैं। नगर संकीर्तन और तीनों भवन को प्रेम भक्ति दे करके डुबा दिया अब इसके साथ में शिल प्रभुपाद एक वस्तु लिखते हैं जिसका प्रश्न दो तीन बार हो चुका है नर्तक ब्राह्मण प्रभु भी किया रामगी प्रभु भी किया है यहाँ पे मैं उसका केवल थोड़ा भाग बता दूंगा यहाँ पे लिखा है भाषाईलो भुवन तीनों भुवन को नाम संकीर्तन में डूबा दिया प्रभुपाद लिखते कोई पूछ सकता है कि वो तो चैतन्य महाप्रभु तो उधर ही संकीर्तन कर रहे थे नवदीप में तो इससे तीनों भुवन कैसे तर गए तो उसका उत्तर देते हैं शिला प्रभुपाद तो शिल प्रभुपात कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन 500 वर्ष पूर्व इस तरह से शुरू किया और उन्हीं की कृपा से अभी कृष्ण भवन आंदोलन सभी जगत में फैल रहा है तो ये है कि उन्होंने ही ये वही कर रहे हैं और इस तरह से तीनों भुवन में कर दिया ऐसे कहा गया है मतलब ये हो रहा है शिल प्रभुपाल लिखते है यहाँ पे similarly since the sankirtan movement was first set in motion 500 years ago by shri chaitanya mahaprabhu's desire that it spread all over the universe chaitanya mahaprabhu na ye pure sansar mein phele is pe kaha prithvite jatanagaraji gram sharot prachar hui ve mor naam ki unki ichcha thi krishna krishna consciousness movement in continuity of that same motion is now spreading all over the world and in this way it will gradually spread all over the universe तो अभी ये चैतन्य महाप्रु ने उधर से शुरू किया तो फैल रहा है फैल रहा है अभी पूरे जगत में के माध्यम से फैल रहा है पूरे दुनिया में और धीरे धीरे ये पूरे त्रिभुवन को कवर कर लेगा ये यहाँ पे बता रहे हैं। और इस तरह से सब लोग कृष्ण भावना में भवन डूब जाएंगे चब्बीश अवत्सर ऐसे नवदीप ग्रामे लाओ वाइल लाओ वाइल लर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे तो इस प्रकार से 24 साल नवदीक ग्राम में सभी लोगों को कृष्ण प्रेम दिलवाया चैतन्य महाप्रभु ने चौबीस वत्सर छिला को सन्नास भक्तगण लैया कोईला नीला चले वास तो बाकी के जो 24 साल है उसमें सन्यास करके चैतन्य महाप्रभु भक्त लोगों को साथ लेकर के नीलाचल नीलाचल में रहे तार मध्य नीलाचल क्षय नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर उसमें से जो छह साल थे नीला नीलाचल में भगवान के तो वो हमेशा नित्य संकीर्तन करते थे नृत्य करते थे और संकीर्तन करते थे और सबको कृष्ण प्रेम देते थे सेतु बंध आर गौड़ व्यापी वृंदावन प्रेम नाम प्रचार कोरीला ब्राह्मण भ्रमण ब्र, सेतु बंध मतलब धनुष कोटी रामेश्वरम वहां और गौड़ व्यापी वृंदावन सेतुवन से लेकर के गौड़ देश नवदीप इत्यादि बंगाल और वृंदावन तक चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का प्रचार किया प्रेम दिया कृष्ण प्रेम नाम दिया और उसका प्रचार करके भ्रमण किया मध्य लीला लीला नाम लीला धाम शेष अष्टादश वर्ष अंत्य लीला नाम तो इसी का नाम मध्य लीला है और ये मुख्य लीलाएं है और शेष अष्टादश वर्ष जो बाकी के अठारह साल है उसका अंत्य लीला नाम है तार भक्त गण संगे प्रेम भक्ति लाऊ आई लो नृत्य गीत रंगे इसमें भी ये अठारह साल में भी तो। ये अठारह साल में जो छह साल है उसमें वे हमेशा जगन्नाथपुरी में रहे नीलाचल में और हमेशा नगर संकीर्तन इत्यादि करते थे और सभी भक्तों को कृष्ण प्रेम और श्रवण कीर्तन इस प्रकार से कराते थे द्वादश वत्र शेष रोहिला नीला चले प्रेमावस्था शिखाई लो आश्वादन छले तो द्वादश वत्सर बाकी जो 12 साल बचे उसमें वे नीलाचल में रहे और प्रेम की जो उच्च अवस्था है उसको सिखाया आस्वादन करने के छल से फॉर द रिमेनिंग ट्वेल स्टेड इन जगन्नाथपुरी टॉट एवरी वन हाउ टू टेस्ट द ट्रांसेंडल मेलो एक्सटेसिव ऑफ लव ऑफ कृष्ण बाई टेस्टिंग इट हिमसेल्फ तो स्वयं कृष्ण प्रेम का आस्वादन करके शुद्ध भक्तों को सिखा रहे हैं कृष्ण प्रेम का आस्वादन कैसे कर सके रात्रि से कृष्ण विद स्थुरन उन्मादेरा चष्टा करे प्रलाप वचन तो रात दिन वो कृष्ण के विदह में रहते थे और पागल जैसी चेष्टा करते थे प्रलाप करते थे इत्यादि पागल जैसे बातें भी करते श्री राधार प्रलाप जैसे उद्धव दर्शन श्रीमत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने तो श्रीमती राधा का जैसे प्रलाप प्रलाप मतलब पागल जैसे बातें करना उद्धव जब आए थे तब पागल जैसे बातें किए थे जैसे श्रीमती राधा रानी उसी प्रकार से उन्माद प्रलाप करते थे रात और दिन चेतन महाप्रभु विद्यापति जय देव चांदीदास गीता दासर गीता गीत आशा देना रामानंदो स्वरूप सही तो वे आस्वादन करते थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ क्या क्या आस्वादन करते थे विद्यापति कवि विद्यापति की जो रचनाएं हैं जयदेव गोस्वामी की जो रचनाएं हैं और चंडीदास की जो रचनाएं हैं ये सब उनके जो गीत है अलग अलग उसका आस्वादन करते थे कृष्ण रवि योगे जतो प्रेम तो, आशा दिया पूर्ण कहलो आपन वंचित तो, तो कृष्ण के विरा में जो भी अलग अलग प्रकार के भावनाएं हैं उसको आस्वादन किया चैतन्य महाप्रभु ने और अपनी इच्छाएं पूर्ण की भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि ये सब आस्वादन करना और इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु की तरह ये आंतरिक कारण था अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हैया के वर्णित्य पारे ताहा विस्तारो कर चैतन्य तो लीला तो अनंत है और क्षुद्र जीव मेरे जैसा मेरे जैसा क्षुत्र जीव इसको कहा वर्णन कर पाएगा विस्तार करके सूत्र करी गुत्र करी गणे यदि आपने अनंतने से हो ना ही पाए अंत यदि सूत्र करके भी मतलब केवल थोड़ा छोड़ा सूत्र रूप में भी यदि बताने के लिए गिनते भी हैं अनंत देव तो हजार मुखों से भी वो उसका अंत नहीं पाते ऐसी है महाप्रभु की लीला दामोदर स्वरूप यार गुप्त मुरारी मुख्य मुख्य लीला सूत्र लिखिया छेन विचारी लिख्या स्वरूप तो दामोदर और मुरारी गुप्त मुख्य मुख्य जो लीलाए हैं उस तो करके लिखिया विचार भीचा, विचार करके लिखे अनुसारे लिखी लीला सूत्र गण विस्तरी वर्णिया छेनता दास वृंदावन उसी सूत्रों के अनुसार दामोदर स्वरूप स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्ता के सूत्रों के अनुसार मैं लीलाओं का वर्णन करता हूँ विस्तार में इन लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ने किया है चैतन्य लीला वृंदावन मधुर लीला मधुर लीला कोर रचन तो चैतन्य लीला के आख्यान में जो व्यास देव है वो वृंदावन दास है उन्होंने एकदम मधुर रूप से इन लीलाओं का वर्णन किया है बहुत ही मधुर रूप से जो ज्यादा ज्यादा मधुर होती जाती स्थान, की वो तो दास ने ने, मंगल जो भी चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध है उसमें ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा इस दर से कुछ कुछ जगहों में विस्तार छोड़ दिया था लीलाओं का केवल सूत्र रूप से दे दिया था तो वो वो स्थान में मैं कुछ विस्तार करूंगा ऐसा कृष्णदास कविराज दूसरा प्रभुर सत्य हो आश्वादन तारा भुक्त शेषको चरवन तो प्रभु की जो लीलामृत है चैतन्य महाप्रभु लीला अमृत है उसका आस्वादन दास वृंदावन ने किया था तो उनका जो आस्वादन करके उन्होंने जो खाया उसके बाद जो शेष बचा उस उसका मैं थोड़ा थोड़ा चरवण करूंगा ये चैतन्य चरित अमृत के माध्यम से तालीस हो गए हैं। आदि लीला सूत्र लिखी सुना भक्तगण संक्षेप लिखी ये शम्यक लिखन तो आदि लीला के सूत्र रूप में लिखूंगा संक्षेप में लिख रहा हूं क्योंकि इसको अच्छे से तो लिखना संभव नहीं है कौनो वांछा पुराण लागी व्रजेंद्र कुमार अवतीर्ण होते मने कोईला विचार तो कुछ इच्छाएं पूर्ण करने के लिए व्रजेंद्र कुमार जो कृष्ण स्वयं है वे मन में विचार करते हैं अवतीर्ण होने के लिए आगे धरातल देवारी गुरु परिवार शंके वे कोई को लो कहा, कहा ना जाए विस्तार तो अवतीर्ण होने से पहले अपने गुरु परिवार जो सब है गुरु परिवार मतलब ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो सब गणे माता पिता इत्यादि उनको अवतार कराते हैं उसको मैं संक्षेप में कहूंगा क्योंकि विस्तार में कहना तो संभव नहीं है यहाँ पे आई थिंक हम विराम देंगे बहुत कुछ है इसमें आगे और बंगला भी मधुर है लेकिन मेरी बंगाली मेरा बांग्ला बहुत ही मधुर नहीं होगा क्योंकि मैं बंगाल से नहीं हूँ हमारे बंगाली परिवार यहाँ पे है <coughs> फिर भी मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे इससे आनंद आता है मधुर बांग्ला को बोलने का प्रयास करने चैतन्य चरितम श्री चैतन्य चरितामृत की जाय श्रील रूप गोस्वामी की जाय श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जाय श्रील प्रभुपाद की जाए गौर प्रेमानंद